प्रश्नोत्तर माला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा शास्त्रों में कहीं कहीं काल को संसार का कारण कहा जाता है क्या काल की उत्पत्ति नहीं होती समाधान काल सृष्टि के अंतर्गत ही है इसकी भी उत्पत्ति होती है आप मंडल के उपनिषद में देख लीजिए ओ मित्येय तदक्षर मदम सर्व तस्ोपव्याख्यान भवत भविष्य सर्वंकार या एव यान्य त्रिकालातीत तद्यंकार एवं इस मंत्र में त्रिकालातीत शब्द से अव्यक्त को कहा गया है वह सब का कारण होने से त्रिकालातीत है इसका अर्थ काल भी उसका कार्य है इसलिए अव्यक्तोपाधि ईश्वर कार्य होने से काल सृष्टि के अंतर्गत ही है देवी की स्थितियों में भी ऐसी बातें आती है वहाँ कहा गया है कि तू कालातीत है तेरे चरणों से निकले जो मयूख किरणें हैं वही काल बने हैं जिज्ञासा छादोग्य उपनिषद में ऐसा आता है कि शरीर से मन निकल जाने पर भी इंद्रियां अपना अपना काम करती रहीं क्या बिना मन के इंद्रियां काम कर सकती हैं समाधान उपनिषद में इस प्रकार की आख्यायिका आई है इतिहास और आक्षायिका में यही अंतर है कि इतिहास पूर्व में घटी हुई घटनाओं का कथन करता है परंतु आक्षायिका में काल्पनिक कथाओं के द्वारा विषय को समझाया जाता है योग वाशिष्ट उपनिषद आदि में कही गई आख्यायिकाओं के बारे में ऐसा ही समझना चाहिए छादोग्य के इस आख्यायिका में केवल प्राण की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कल्पना की गई है उपनिषदों में जो भी आख्यायिकाएँ आती हैं उनमें कही गई घटनाएं घटी या नहीं घटी उसमें तात्पर्य नहीं होता है तात्पर्य उस विषय को समझाने में होता है इस आख्यायिका में शंकाएँ तो बहुत सी हो सकती हैं इंद्रिया एक वर्ष तक बाहर कैसे रहेंगी फिर लौटकर कर कहाँ और कैसे आएंगे पुनः वहाँ पर कहाँ है कि अमुक इंद्रिय ने यह कहा अमुक ने वह कहा बोलने का कार्य तो वाघ का है तो अन्य इंद्रियां बोली कैसे इसलिए इन आख्यायिकाओं से मूल तात्पर्य को ही समझना चाहिए ज़्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए जिज्ञासा वेद को अनादि मानते हैं पर उपनिषदों में अनेक कहानियां आती हैं तो क्या उन कहानियों में आने वाली घटनाएं वेद से पूर्व की नहीं है समाधान कहानियां दो प्रकार की होती हैं एक इतिहास को कथन करने वाली और दूसरी आख्यायिकाओं के रूप में जो इतिहास का कथन करती है उनमें कही गई घटनाओं को ही पूर्व में घटित समझना चाहिए जैसे पुरानों में जो भी कथाएं आती हैं वे पूर्व में घटित घटनाओं को ही कहती हैं पर वेद में ऐसी नहीं है वहाँ उन आख्यायिकाओं में कही गई घटनाओं में कोई तात्पर्य नहीं है इसलिए वे घटनाएं किसी काल में घटी हों या आवश्यक नहीं है उन्हें केवल विषय वस्तु को सहजता से समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में समझना चाहिए